तिलकम कस्तूरीलक लटपटे वक्षस्थले कौस्तुभम करतले भरमौक्तिकले करे कंकण सर्वाे हरिचंदनम सुललिता कंठे च मुक्ता वली गोपस्त्री परिवेश तो गोपाल चूड़ा कदा द्राक्षा बालकम निपमालकम पालकम सर्वसत् लसकम नम नमः ने Kamal maline, nama kamal na waiye, kamala. नमः यो ब्रह्मानं विदा पूर्वं जो वै भेद प्रईणोति तस्म तग्व हेमारत्मुद्धि प्रकाशम मुक्षक्षुर्वई शरण प्रपद्य वेद वेद्य वृंदावन चंद्र चरण चंचरी को महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भरोग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 प्रश्न के समाधान के लिए ऐसी सत्ता ऐसे प्रमाण की आवश्यकता होती है जो निर्विवाद सत्य हो ऐसा विनिर्गत ग्रंथ जिसमें मानव के चार दोष नहीं होते वेद हैं और वेदानुगत शास्त्र हैं पुराण हैं इन सब ग्रंथों के आधार पर और लॉजिक से भी आप लोगों को बताया गया कि मैं जिसका हूं वो मेरा है और जब ये पता चल जाए मैं किसका हूं तो फिर मैं का पता भी चल जाए वेदों तो शास्त्रों ने बताया कि एक ब्रह्म है उसके दो स्वरूप होते हैं निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म सगुण सबिशेष साकार ब्रह्म उसकी अनंत शक्तियां हैं आत्मनि चैवं विचित्राश्च ही वेदांत कहता है विचित्र शक्तियां हैं उसके पास विचित्र माने जो मानव बुद्धि में न आ सके अर्थात वो कर्तुमकर्तु अन्यथा कर तुम समर्थ है उन शक्तियों के द्वारा प्रमुख रूप से उसकी तीन शक्ति हैं एक का नाम चित्त शक्ति या परा शक्ति या स्वरूप शक्ति या योग माया शक्ति और एक शक्ति का नाम है जीव शक्ति और एक शक्ति का नाम है माया शक्ति श्री कृष्णरो अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान चे जीव शक्ति माया शक्ति नाम तो अंतरंगा तटवस्था बहिरंगा पराशक्ति अंतरंग शक्ति है उनकी पर्सनल पावर है सारी शक्तियों का अध्यक्ष है गवर्नर है सारी शक्तियां इसी पराशक्ति के अधीन है स्वयं भगवान ब्रह्म भी आधीन है हम आगे बताएंगे कैसे और दूसरी शक्ति है जीव शक्ति और तीसरी शक्ति है माया शक्ति तो माया शक्ति तो जड़ शक्ति है उसको अभी दूर रखिए लेकिन दूसरी शक्ति जो है जीव शक्ति इसके अंश दो हैं एक मायाधीन जीव और एक माया जीव तो इस प्रकार ये दोनों चेतन और सनातन हैं। किन्तु इन दोनों में जो मायाधीन जीव है वो एक दिन हुआ ऐसा नहीं ये सदा से मायाधीन है और जो मायातीत जीव है वे सदा से मायातीत हैं वे कभी माया के आधीन नहीं हुए यह नियम याद रखिए अगर आज हम मायातीत हो जाएं, तो सदा के लिए हो जाएंगे तू भी मायातीत जीव एक दिन मायातीत हुए थे ऐसा नहीं वो सनातन मायातीत हैं। लेकिन वे भी भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं, यानी मायातीत अनंत जीव मायाधीन अनंत जीव ये दोनों जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश हैं और जो पराशक्ति जो ब्रह्म के अंश हैं वे स्वरूप शक्ति के गवर्नर होते हैं और समस्त शक्तियां उनके पास होती हैं भगवत्ता वाली यानी ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य से यशा चै ज्या, ज्ञान वैराग्यो शरणाम भग इतीरणा ये छह ऐश्वर्य जिसमें होती है परिपूर्णतम अनंत मात्रा के उनको भगवान कहते हैं तो ये सब के सब भगवान हैं सर्वे पूर्णा शाश्वत ये सब भगवान के अवतार हैं और उनके स्वांश हैं, स्वांश कहलाते हैं स्वा मे अपने अंश तो जैसे समुद्र का एक बूंद होता है वो नमकीन होता है उसमें सारे समुद्र के गुण होते हैं अमृत का एक बूंद अमृत के सारे गुणों से युक्त होता है तो हम भी है तो भगवान के अंश लेकिन भगवान के गुणों से युक्त नहीं है क्योंकि पराशक्ति युक्त ब्रह्म के अंश नहीं है हम स्वांश नहीं है हम विभिन्न अंश हैं ये अंतर है तो स्वांश जो होते हैं वे ब्रह्मा विष्णु शंकर समस्त अवतार आदि होते हैं ये सब भी भगवान के आधीन हैं और जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के दो प्रकार के अंश मायातीत जीव और मायाधीन जीव ये भी भगवान के आधीन हैं और माया तो जड़ है बिचारी वो तो आधीन है ये इस प्रकार समस्त शक्तियां समस्त अंश भगवान के आधीन है वो सबका गवर्नर है संचालक है नियामक है शक्तिदाता है वो अपने लिए नहीं है वो तो परिपूर्ण है संसार में कोई राजा होता है तो जो प्रजा होती है वो राजा को सुख देने के लिए होती है राजा अधूरा है प्रजा के द्वारा कुछ सुख मिल जाता है ऐसा भगवान के यहां नहीं है वो सुख देते हैं ये उनके जो दास है स्वांश या विभिन्नांश ये भगवान को क्या सुख देंगे देना तो उसको होता है काम काज जो अधूरा हो और भगवान पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मधुच्य पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्ण में वशिष्ट बृहदारण्य को उपनिषद पांच एक एक ऐसा पूर्ण है भगवान कि उससे पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण बचेगा अर्थात अनंत सत्य ज्ञान मनंतम ब्रह्म वो अनंत है तैतरियो ते परिषद दो एक तो अनंत से अनंत निकालो तो भी अनंत बचेगा ऐसा अनंत है वो तो वो ब्रह्म स्वयं तो अनंत है ही अनंत शक्तियों से युक्त और एक एक शक्ति अनंत अनंत पावर से युक्त जैसे बल कितना बल है भगवान के शरीर में अनंत सुंदरता कितनी है अनंत कोई चीज लिमिटेड नहीं है भगवान की उनके ब्रह्मांड भी अनंत हैं सब चीजें अनंत हैं, उनके दिव्य लोक भी अनंत हैं, ते ब्रह्म लोके सुपरांत काले मुंड को परिषद तीन दो छत उनके दिव्य पर लोक हैं तो वे ब्रह्म जिनके दो रूप वेदों ने बताए सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद एक एक भाव ब्राह्मणों रूपे मूर्तन मूर्तन च चौब्रदारण्य को पिष्ट दो तीन एक अनंत रूप है दो तो मैंने ऐसे बता दिए एकोपन जो बहुधा विभात बहु बहुमूर्तिय मूर्ति मूर्तिकम भागवत दस चालीस सात अरूपायोर रूपा नम आश्चर्य कर्मणे आठ तीन नौ भागवत अनंत रूप है मैंने कहा ना उनकी सब चीजें अनंत हैं अनंत नाम रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे वे ब्रह्म कुछ करते हैं कुछ करना नहीं चाहिए क्यों नास्तिक कर्तव्य अस्त चेत न ये तो जो अधूरा होता है अल्पग हो अल्प शक्ति हो <coughs> वो कुछ करता है परिपूर्ण होने के लिए और जो परिपूर्ण है वो कुछ क्यों करे अगर करेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा और हम मनुष्य बुद्धि वाले कहेंगे ये परिपूर्ण नहीं है क्योंकि कर रहा है कुछ आ खोला क्यों क्वेश्चन होगा आप तो परिपूर्ण है अरे भगवान को छोड़ दो जो भगवान को पा लेते हैं यत्मरति रेव सदात्म तृप्त न विद्यते महापुरुष का ही कुछ कार्य नहीं रहता वो तो कृत क्रित, कृत कृत्य है कृत्य माने करना और कृत माने कर चुका अब कुछ नहीं करेगा परिपूर्ण हो गया जब घड़े को हमने समुद्र में कुएं में डुबोया खाली घड़े को तो बोला भक भक् भक् भक् भक् भक, क्यों बोला भरने के लिए जब भर गया हम डुबोए रहे हजारों साल वो बोले नहीं अब नहीं बोलेगा लेकिन भगवान के बारे में वो जो सगुण साकार भगवान है जिसके विषय में हम बताने जा रहे हैं आज श्री कृष्ण कौन है जरा उसका हाल सुनो सबई नई बरे में <laughs> आप हंसेंगे तस्मा दे काकी न रमते सद्वितीय मैछत सा इम में बात्मा द्वेधा पात तथा पति पत्नी चावता चा बृहदारण्य को उपनिषद एक चार तीन वो अकेला था महाप्रलय में वो अकेला था भगवान सगुण साकार श्री कृष्ण कोई नहीं था ना कोई नहीं अकेला फिर मन नहीं लगा न रमते ए क्या बोल रहे हैं आप जरा होश में बोलिए अरे होश में है भाई वेद मंत्र बोल रहे हैं अरे उसका मन नहीं लगा उसके तो मने नहीं है अप्राणो यमना शुभ्रो है अक्षरात पर दो एक दो उतो है इंद्रिय मन बुद्धि रहित है सर्व इंद्रिय गुणाभाषम सर्व इंद्रिय विवर्जितम तीन सत्रह श्वेता चतुरोपनिषद और गीता में भी है ये सर्व इंद्रिय विवर्जितम तेरा चौदाह उसको जरूरत क्या है इंद्रिय की तो बिना इंद्रिय के भी है पादो जवनो ग्रहीता पश्चात्य चक्षण त्यकरण लेकिन सगुण साकार जब बना तो बनने के बाद सब आ गए अब शरीर भी हो गया मन भी हो गया इंद्रियां भी हो गई बुद्धि भी हो गई अच्छा चलो मान लेते हैं हो गई तो तो फिर मन हो गया ना हा तो फिर उसका मन नहीं लगा फिर वही बात अरे भाई मन हो तो गया उसका लेकिन नहीं लगा आप क्यों बोलते हैं बार बार वो तो परिपूर्ण है ये तो हमारे संसार वाले जब अकेले रहते हैं घर में बीबी चली गई माए के बच्चे चले गए हिमालय और घर में कोई नहीं है बहुत बड़े आदमी है 50 कमरे की कोठी है जिधर जाए उधर कोई नहीं तो कहता है वो आदमी अरे ये कोठी हमें खा लेगी खा लेगी अरे तुमने 50 करोड़ की कोठी बनाई वो खाने के लिए अरे नहीं लगता मन कोई है ही नहीं अरे चलो नौकरों को बुला लो तो भगवान का तो नौकर भी नहीं था किसको बुलाते अच्छा मैम साहब को बुला लो लक्ष्मी को वो भी नहीं महाप्रलय में तो फिर क्या करें तो फिर ऐसा करें कि एक नकली स्त्री बना लें नकली स्त्री हा क्या मतलब हम ही स्त्री बन जाएं आत्मानम द्वेधा पाते अपने को दो बना लिया एक स्त्री और एक मैं अब दोनों प्यार की बात करेंगे कहो भाई क्या हालत तुम्हारा हो अरे भला कोई अपने आप को स्त्री बना के क्या सुख पाएगा अरे भाई दो होते हैं तब तो दो की भावना होती है अरे तो अब क्या करें और कोई है ही नहीं आ, तब भी काम नहीं बना दो हो गए तब भी काम नहीं बना उन्होंने कहा अरे याद आया क्या कुछ मेमोरी भी गड़बड़े अरे हमारे अंदर जो अनंत जीव पड़े हैं खास तौर से मायाधीन विभिन्नांश वे विचारे कुछ कर तो सकते नहीं मेरे अंदर महाप्रलय के बाद ना स्थूल शरीर रहता है ना सूक्ष्म शरीर रहता है केवल संस्कार रहते हैं तो कुछ कर नहीं सकता हो तो इनको बाहर निकाले और फिर ये अपना कल्याण करें इनके कल्याण के लिए मार्ग कौन बताएगा वो अंदर वेद भी है हमारे वो निकलेंगे तो वो वेद बताएंगे इनको मार्ग हाँ हाँ ठीक है लो शुरू हो गया कारखाना चालू हो गया लेकिन क्यों ध्यान दो मुख्य तथ्य ही नियम, दया के कारण भगवान में एक बहुत बड़ा गुण है कृपा दया संसार में वो किसी के पास नहीं है जो भगवान को पा लेता है उसको वो दवा दया मिल जाती है और किसी को नहीं मिल सकती और तो जो दया का ढोंग करते हैं हम लोग इसके पीछे स्वार्थ छुपा रहता है अरे पचास कंबल बाटा अखबारों में दे दो भाई दैनिक जागरण ने तुम दे दो भाई बड़े आदमी है उनकी बात कौन काटे अखबार वाला सब ने दे दिया मंत्री जी ने आज कंबल बांटा अरे मंत्री जी बड़े दानी है जी <laughs> और अगर कोई वास्तविक निरपेक्ष भावना से भी दान करता है हम भाई मंदिर बनवा रहे हैं हम धर्मशाला बनवा रहे हैं कोई इनकम नहीं करेंगे उससे चलो मान लिया ऐसा कोई है भी तो वो इसलिए कर रहा है कि मरने के बाद वो हमको और देंगे अरब बना देंगे और अगर कोई और बड़ा ज्ञानी है निष्काम प्रेम पाने की कामना से करता है तो उसकी भी तो एक कामना हुई ना भगवत कृपा मिल जाएगी भगवत दर्शन मिल जाएगा भगवान की सेवा मिल जाएगी तो ये सब दया वाले स्वार्थी हैं वो चाहे मेटीरियल स्वार्थ हो चाहे स्पिरिचुअल लेकिन भगवान जो दया कर रहे हैं उनको किसी से क्या मिलना जुलना है गोबर गणेश संसार से खाली लेबर है उनको हमारे संसार में क्या क्या बिकता है अब उन्होंने प्रकट किया ध्यान दो पहला काम भगवान का श्री कृष्ण का का तीसरी बल्ली का पहला अनुभाग है यह तो वायु मान भूतान जायंतान जीवंत प्रयंत अभिशंत बिशंत तत् ब्रह्म ब्रह्म श्री कृष्ण श्री कृष्ण ब्रह्म ये भी लिखा है उपनिषदों ने हाँ कृष्ण षिर्भूवाच शब्दो का शब्दोंणश्च निर्वृत्ति वाच का परम ब्रह्म कृष्ण इधीय गोपाल गोपालपनी उपनिषद का पहला मंत्र प्रश्न किया कह परमो परमो देव वो अंतिम सुप्रीम पावर कौन है गोपाल तापनीय उपनिषद का दूसरा मंत्र उत्तर दिया कृष्णो हवई परमं दैवतम् गोविंदान मृत्यु गोपी जन बल्लभ ज्ञान अखिलम तम भवती वो श्री कृष्ण ब्रह्म है तभी तो उन्होंने मन बनाया शरीर बनाया और सोचा तो जो संसार बनाया इसमें कुछ बनाया नहीं अंदर जैसा था वैसे ही प्रकट कर दिया सूर्या चंद्र मसौधाता यथा पूर्व में कल्पयत नारायणोपनिषद पांच सात जेदम सपूर्वत दो नौ अड़तीस जैसा पहले था वैसे ही प्रजास्त्र यथा पूर्वम या स्टमय अनुशेर तीन नौ तैतालीस जैसा पहले संसार था प्रलय के पहले वैसे ही प्रकट कर दिया कोई नई चीज नहीं, नहीं बनाई और जो कहते हैं कि जन्म मरण नहीं होता उनको तो जवाब देना पड़ेगा क्यों जी अगर जन्म मरण नहीं होता पूर्व जन्म नहीं है तो फिर जब भगवान ने संसार बनाया तुम्हारे भगवान ने तो फिर किसी को पुरुष किसी को स्त्री किसी को गधा किसी को कुत्ता किसी को पेड़ ये क्यों बनाया क्या बिगाड़ा था और लोगों ने एक को अरब पति एक को भिखमंगा एक को सुंदर एक को घोर कुरूप हा, हा, हा? कोई जवाब नहीं अगर आप कहें उनकी इच्छा अरे उनकी इच्छा ऐसे तो क्या वो खपती है तुम्हारे भगवान <laughs> ऐसे कैसे इच्छा भाई वो तो दयालु है हर ग्रंथ कहता है कुरान शरीफ बाइबिल करीम है दयालु है अरे उनके समान कौन दयालु होगा क्योंकि उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो परिपूर्ण है तो पूर्व के समान प्रकट किया फिर कहता है वेद शो कामयत बहुश्याम प्रजा ये, ये सा तपो तप्यत स उसने कामना की इसका मतलब सृष्टि के पहले वो सगुण साकार ही था तभी तो कामना की हा श्री कृष्ण थे उन्होंने कामना की बहुत श्याम प्रजा ये थे बहुत सारा संसार होना चाहिए अकेले हैं कुछ काम करना चाहिए आल तू बैठे हैं तुसा तपो तप्य तो तपश्चर्या किया फिर वही बात भगवान ने तपश्चर्या किया <laughs> अरे तपश्चर्या तो अधूरी पावर वाला करता है अरे भाई भगवान को सोचना पड़ा ना जो अंदर हो बाहर आ जाओ ये सोचा है हाँ, तो जिनको कोई आवश्यकता नहीं उन्होंने सोचा ना हाँ, नष्ट हुआ हमारे लिए उन्होंने सोचा और हमारे संसार में अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं पर फावड़ा हाथ में ले ले तो सारे अखबारों में छप जाएगी खबर वो श्रमदान कर रहे थे हाथ में फावड़ा ले लिया और श्रमदान कर रहे हैं आठ घंटे किया कि बारह घंटे अरे तो बड़े आदमी है झाड़ू हाथ में ले लिया और देखो तो इतने बड़े आदमी झाड़ू लगा रहे हैं अरे और तो और अगर कोई बड़ा आदमी हमारे देश में भी आजकल देखो ऐसे लोग हैं वो गरीबों के घर में झोपड़े में जा कर के रात को और कहते हैं भाई खाना बनाओ हम तुम्हारा बनाया हुआ खाएंगे और सोते हैं खाते हैं और खबरें छपती हैं रोज अब उनका एम चाहे जो हो लेकिन वो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है एक बेचारा गरीब जिंदगी भर पावड़ा कर रहा उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं तो भगवान ने कामना की ये तपश्चर्या और तपश्चर्या करने के बाद बाहर अंदर वाले को बाहर किया ध्यान दो और उसको अकेले नहीं किया अपने साथ में चले हम सब उनके पुत्र हैं ना अंश हैं ना हा तो वो अपने साथ ले करके हमको बाहर निकले हमको अकेला नहीं छोड़ा तत्सृष्ट तदेवा नुप्राशत अरे पृथ्वी जड़ है माया की इसमें भी घुसेपक एको देव सर्वभूत सर्वव्यापी सर्वभूतेषु अलग और सर्वव्यापी अलग यानी जड़ वस्तु में भी व्याप्त हुए और चेतन में भी अंदर बैठे साथ साथ आए और हम उसके बाद जहां जहां गए सब जगह साथ थे पैतरियो परिषदो छ तस्माद वाय तस्माद आत्मन आकाशाद सम्भूत आकाशाद वायु बायो रग्नि अग्नि राह पृथ्वी आदि कुछ नहीं था अब भगवान आकाश बन गए खुद ही और फिर आकाश से ये वायु बन गया आकाश में वायु का गुण नहीं है आकाश का स्पर्श नहीं हो सकता अब वायु का स्पर्श हो सकता है और सुनो आप कहते हैं हाथी के ऊंट नहीं पैदा होता और यहां देखो हाथी के घोड़ा पैदा हो रहा है उल्टा और फिर वायु से आग पैदा हो गई आग का रूप होता है और वायु का तो रूप होता नहीं रूप गुण कहा से आ गया आग में और आग से जल पैदा हो गया और सुनो और जल से पृथ्वी बन गई इतना मुलायम द्रव जल और पृथ्वी इतनी कड़ी और फिर किसने इस पृथ्वी पर इतने वृक्ष बना दिए और वो तरह तरह के वृक्ष अपने बच्चों के लिए हजारों फलों के वृक्ष हजारों तरकारियों के वृक्ष हजारों अन्नों के वृक्ष कितना दयालु है क्योंकि वो जानता था ये मां के पेट से जब बाहर आएगा तो मां का दूध तो साल डेढ़ साल बहुत बहुत चलेगा उसके बाद क्या खाएगा सब मर जाएंगे सृष्टि नहीं चलेगी <coughs> फिर हम अकेले रह जाएंगे टूटुरू टू ये तैत दो एक श्व सृजति विश्वम विभर्ति विश्वम भूक्त स आत्मा शांडल्योपनिषद दो एक वही तीन काम हर एक मंत्र में बताया जा रहा है संसार को प्रकट करे संसार की रक्षा करे उसमें प्रविष्ट हो करके फिर प्रणय करे माया नारृसिह सृजतिदम रक्षतिदम संहरती तस्मा मैया शक्ति विद्यांगषत्तीन एक <coughs> आनंदादेव खल्विमा भूता जायंते आनंदेन जाता जीवंती तैतरीोपनिषद तीन छानी ती शांत उपासी तल त धन से उत्पन्न हुए हैं तीन चौदह एक छाणोग्योपनिषद छत छा दो तीन छोपनिषद सत आय तेरे उपनिषद एक, एक एक और ये फिर आगे चल करके है एक, एक तीन फिर आगे इसी मंत्र को लिखा है एक तीन एक सई छान चक्रे यानी साध में एक बात उन्होंने सोचा सोचा ये तत्चर्या की छे तीन प्रश्नोपनिषद साइ छत एक दो पांच बृहदारण्य को पिषद और वेदांत में जब प्रश्न किया गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र क्यों तो जी गुरु जी, ब्रह्म किसे कहते हैं तो सगुण साकार ब्रह्म की परिचय कराया निराकार का नहीं कराया क्योंकि निराकार ब्रह्म कुछ नहीं करता तो उन्होंने उत्तर दिया जिससे संसार बनता है प्रकट होता है जता वो ब्रह्म है और शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ भी लिखा जन्म स्थिति भंगम यत सर्वज्ञात सर्वशक्ति कारण तद ब्रह्म जस् य का अर्थ शंकराचार्य दिख रहे हैं जिससे संसार बनता है रक्षित होता है और लय होता है और भागवत में वही वेद व्यास जिन्होंने वेद का विभाग किया वेदांत लिखा गीता लिखी अठारह पुराण लिखे महाभारत लिखा उन्होंने पहला श्लोक में यही परिभाषा की श्री कृष्ण कौन है जन्मादितरत थे स्विज्ञ स्वराट जिससे संसार प्रकट हो अर्थात जब ये क्वेश्चन किया लोगों ने कि जीव ब्रह्म एक ही है और हार गए हर प्रकार से तो कहते हैं जब भगवान को प्राप्त कर लेता है जीव तो भगवान की सब शक्तियां मिल जाती हैं ना, न हाँ? तो उस समय वो ब्रह्म हो जाता है आत्मा अपहत पापमा बिजरो बिमृतुरशोको बिज घत सो पिपाशा सत्य काम सत्य संकल्प छांदोग्योपनिषद आठ एक पांच आठ सात एक आठ गुण होते हैं भगवान में ही वो महापुरुष को मिल जाते हैं उसमें एक गुण है सत्य संकल्प सत्य संकल्प यानी जो सोचा हो गया देखो संसार बनाया या प्रकट किया जो चाहे बोलो लेकिन कैसे सोचा स इच्छत सी छे सो कामयत बस सोचा हाथ पैर क्या बाणी भी नहीं बोले भी नहीं ए माया इधर आ योग माया इधर आ तुम दोनों मिलके संसार को बनाओ चलो बोलना उलना नहीं है सोचा और हो गया तो यही गुण जब महापुरुष को पास भी हो जाता है वेदांत में कहा गया दहर एक भीन तेरा गति, गतिशब्दाभ्या तथा दृष्टम लिंग धृतेश्च महिमनोस्मुपलब्धे प्रसिद्धे इतर परामर्शा शही न असंभवाद उत्तरा चेद आविर्भूतस्वरूपस्तु इतने ब्रह्म सूत्र की वो आठ गुण तो महापुरुष को भी मिल जाते हैं भगवान को देना पड़ता है हा हाँ, देते तो फिर ये सृष्टि भी महापुरुष कर, कर सकता है और अगर कर सकता है तो निरेश सृष्टि करने वाले हो जाएंगे फिर तो फिर खूब लड़ाई होगी देखो उनमें जो ये आठ गुण आए हैं ये भगवान ने भगवत प्राप्ति के बाद दी है ऐसे नहीं थे सदा से एक भी गुण नहीं था अपात में यही नहीं था इसलिए फिर सूत्र बनाया कि लोगों को डाउट रहेगा कि जगत व्यापार भरजम चार चार सत्रह भोगमात्र साम्य च चार चार इक्कीस ब्रह्मानंद प्रेमानंद कृष्णानंद और उनकी अमरत्व की शक्ति सदा के लिए और उनका सर्वज्ञता का ज्ञान ये दे देंगे आपको सृष्टि करने का कार्य भगवान स्वयं करते हैं ब्रह्म तो कुछ करता नहीं है इसलिए वो सृष्टि कैसे करेगा फिर एक काम थोड़ी है सृष्टि कर दे छुट्टी गोलोक में बैठे अरे नहीं नहीं अब तो मुसीबत आई उसके ऊपर जितने जीव उतना अपना रूप बना बना के सबके हृदय में बैठे द्वास उपरना सव जा सखाया समानम वृक्षम परिक जाते श्वेता सुतरोपनिषद चार छ एक एक जीव के हृदय में बैठे और बैठे ही नहीं उसको अंदर लेके के बैठे यस्याक्षरम शरीरम सुबालोपनिषद सात एक यु पृथ्वी शरीरम जस् आपस् शरीर जस्त शरीर जस्ल शरीर आकाशस् शरीर मनश्शरी यस्चि शरीर जस् बुद्धिशरीर जहंकारस् शरीर जव्यक्त शरीर दस बताए एक मंत्र में ये सब उनका शरीर है श्री कृष्ण का क्या मतलब देखिए आपके पास दो चीज है ना एक आप एक आपका शरीर है हाँ। आप इस शरीर में रहते हैं हा बिना आपके शरीर नहीं रह सकता हाँ जी ऐसे ही आप भगवान में रहते हैं भगवान के शरीर हैं आप जीवात्मा और बिना भगवान के आप नहीं रह सकते लोग कहते हैं भगवान कहा मिलेंगे कहा मिलेंगे अरे आप उन्हीं में रहते हैं कहा मिलेंगे क्या प्रश्न कहा से आया भगवान ने वेद में कहा है अंतस्थम परित्यज्य बहिष्ठम जस्तु सेवते मैं अंदर बैठा हूं और बाहर जा रहा है बद्री नारायण रामेश्वरम जगन्नाथ जी मंदिर मंदिर देवी जी का है वो वैष्णो देवी हे तिरुपति देवी कहा देवी देवता भागे जा रहे हैं सब लोग अरे वो साक्षात बैठा है तो हस्तस्त पिंड मुत्सृज लिहते कूर परमात्म जावा दर्शनोपनिषद चार अट्ठावन अपनी कुहनी चाट रहा है हाथ में लड्डू है वो नहीं खाता अमृत का ग्रास है वो नहीं खाता भूखा अपनी कुहनी चाट रहा है यानी भीतर मैं बैठा हूं उसको रियलाइज नहीं कर रहा है और बाहर भाग रहा है और सर्व व्यापक भी है भगवान तो इतना दयालु है उसने कहा कोई बिना पैर वाला हो तो वो कंप्लेंट ना करे मुझसे कि मेरे तो पैर नहीं मैं कहा जाऊंग बद्र नारायण मेरे पास तो पैसा नहीं है अरे मैं तो तेरे अंदर बैठा हूं कहा जाना है तुझको तो श्री कृष्ण ही सृष्टि कर्ता नंबर दो उसमें व्याप्त होकर के उसको शक्ति दे करके गवर्न करना नंबर दो और फिर महाप्रलय में अपने अपने कारण में पृथ्वी का जल में जल का तेज में तेज का वायु में वायु का आकाश में आकाश का अहंकार में अहंकार का महान में महान का प्रकृति में प्रकृति का भगवान में लय हो गया ये माया जीव सब भगवान में लीन हो गए जो वशिष्यसो उस में हम वो श्री कृष्ण है हमारे सर्वस्व एक अंशी का एक ही काम होता है अंश अपने अंशी की सेवा करता है देखो जड़ वस्तु में एक पेड़ होता है आ, उसमें डाले होती हैं, पत्ते होते हैं जो खाद देते हैं आप नीचे वो पत्ते खाद को खींचते हैं और पेड़ को देते हैं डेली पूरे पेड़ को देते हैं फूल को भी फल को भी तना को भी जड़ को भी नेचुरल जड़ बस सब सेवक है और हम लोग भी तो प्रत्येक क्षण आनंद के सेवक हैं आनंद ही चाहते हैं वही तो, तो भगवान है इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास ये जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है दास भूता स्वतः सर्वे सारे ग्रंथ कहते हैं दास भूत मिदम जगत स्थावर जंगम दोनों चर अचर स्थावर जंगम सब दास है तो हमारे स्वामी वे हैं जो सृष्टि करता है सृष्टा है एक सबसे बड़ी जो महिमा है वो मैंने आपको बताई शेष कल बोलिए लाडली लाल की yeah!